महाभारत आदि पर्व वैवाहिक पर्व दिन नवत्यधिक शतमोध्याय धृष्टधुम्न के द्वारा द्रौपदी तथा पांडवों का हाल सुनकर राजा द्रुपद का उनके पास पुरोहित को भेजना तथा पुरोहित और युधिष्ठिर की बातचीत व सम्पान वाच तत तथोक्त परहृिष्टूप पित्रे स संसारुत्र धृष्टुम सोमकाना प्रबरहो वृत्त यथा ये नृता च वैसम पायजी कहते हैं जन्मे राजा द्रुपद के जोग कहने पर सोमक शिरोमणि राजकुमार धृष्टुम्न अत्यंत हर्ष में भरकर वहाँ जो वृत्तांत हुआ था एवं जो कृष्णा को ले गया वह कौन था वह सब समाचार कहने लगे धृष्टुम जाय तलोहिताक्ष कृष्णाज निदेव समान रूप य का्म मुकाग्रम धिज लक्ष्यम त पातिवान असजमान धृष्ट बोले महाराज जिन विशाल एवं लाल नेत्रों वाले कृष्ण मृग तथा देवता के समान मनोहर रूप वाले वीर ने श्रेष्ठ धनुष पर प्रत्या चढ़ाई और लक्ष्य को वेद कर पृथ्वी पर गिराया था वे किसी का भी साथ न करके अकेले ही बड़े वेग से आगे बढ़े उस समय बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेरे हुए थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे संपूर्ण देवताओं तथा तो ऋषियों से सेवित देवराज इंद्र जैसे दैत्यों की सेना के भीतर निशंक होकर विचरते हैं उसी प्रकार वे नवयुवक वीर निर्भीक होकर राजाओं के बीच से निकले कृष्ण प्रगृहया जिनमत नागम यथा नागवधु प्रहिषा अमृत माड़ेसु नाधिपेशु क्रुद्धेशु वत्सु तथोपर पार्थिव संगमध्ये प्रवृद्धाररोज्य मही प्रम प्रकाल पाराथिवान क्रुद्धोंक प्राणभृत यथ उस समय राजकुमारी कृष्णा अत्यंत प्रसन्न हो उनका मृग चरम थाम कर ठीक उसी तरह उनके पीछे पीछे जा रही थी जैसे गदराज के पीछे हंसने जा रही हो यह देख राजा लोग सहन न कर सके और क्रोध में भर कर युद्ध करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े तब एक दूसरा वीर बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़कर राजाओं की उस मंडली में कूद पड़ा और जैसे कोप में भरे हुए यमराज समस्त प्राणियों का संहार करते हैं उसी प्रकार वह उन नरेशों को मानव काल के गाल में भेजने लगा तो पार्थिवनाम मताम नरेंद्र कृष्णाम पदा जगत हो नाग्रह विभ्राज महाना पुरात नरेंद्र चंद्रमा और सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ सब राजाओं के देखते देखते द्रौपदी को ले नगर से बाहर कुमार के घर में चले गए तत्रोपवेष्टाचेन्द्र तेजा जनित्रेति मम प्रतर्क तथा विधेयर प्रवीर उपोपवेष्टे स्त्रिभिग्निकल्पै उस घर में अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक स्त्री बैठी हुई थी मेरा अनुमान है कि वे उन वीरों की माता रही होगी उनके आसपास अग्नितुल्य तेजस्वी वैसे ही तीन श्रेष्ठ नरवीर और बैठे हुए थे कृष्णादेता तवेद्य कृष्ण भिष्क्ष प्रचाराज गता इन दोनों वीरों ने माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी से भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा प्रणाम करके वहीं खड़ी हुई कृष्णा को उन्होंने माता को सौंप दिया और स्वयं वे नरश्रेष्ठवीर भिक्षा लाने के लिए चले गए ते तो भयक्षम प्रतिगृह्य कृष्णा दत्वा बलिम ब्राह्मण साहत्वा त्रृद्धां परिवेशता से नर प्रवीरा स्वयंभ्यभुक्ता जब वे लौटे तब उनकी भिक्षा में मिले हुए अन्न को लेकर उनकी माता के आज्ञानुसार द्रौपदी ने देवताओं को बलि समर्पित किए, ब्राह्मणों को दिया और उन वृद्धा स्त्री तथा उन प्रमुख नरवीरों को अलग अलग भोजन परोसकर अंत में स्वयं भी बचे हुए अन्न को खाया सुप्ता पार्थिव सरो कृष्णा चेषाम चरणोपधाने आती पृथिव्याम शैनम चेषाम दरभा जिनाग्रा चरणोपन्नम राजन भोजन के बाद वे सब सो गए कृष्णा उनके पैरों के समीप सोई धरती पर ही उनकी सैया बिछी थी नीचे कुछ की चटाइयाँ थी और ऊपर मृगचर बिछा हुआ था ते नर्दमाना इव कालमेघा कथा विचित्रा कथयाम्ब भू न वैश्य शूद्रौपैकी कथास्ताम न चुजान कथयंति वीरा सोते समय वे वर्षा काल के मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए आपस में बड़ी विचित्र बातें करने लगे वे पाँचों वीर जो बातें कह रहे थे वे वैश्यों शूद्रों तथा ब्राह्मणों जैसी नहीं थीं निसंशयम क्षत्रिय पुंगवास्ते यथाशि युद्धम कथयंतिराजन आशाशिनो व्यक्तमय समृद्धा मुक्तान्हीं पार्थान तृणुमोग निधा राजन जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन करते थे उससे यह मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि वे लोग क्षत्रिय श्रोमणी हैं हमने सुना है कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जलने से बच गए हैं अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध करने की अभिलाषा थी अवश्य वही सफल हुई जान पड़ती है यथा लक्ष्यम निहतम धनु सज कृत तेन तथा प्रसह्य यहां भाषंति परस्पर ते छन्नाध्रुव ते प्रचड़ी पाथ जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई जिस तरह दुर्भेद्य लक्ष्य को गिराया और जिस प्रकार वे सभी भाई आपस में बातें करते हैं उससे यह निश्चय हो जाता है कि कुंती के पुत्र ही ब्राह्मण वेश में छिपे हुए विचर रहे हैं तत राजा द्रुपद प्रहेष पुरोहित प्रेसिया महत विद्या युष्मान भाच मो महात्मान पांडुसुता सुकें जन्मेजय इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए कहा आप उन लोगों से कहिएगा कि मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ क्या आप लोग महात्मा पांडु के पुत्र हैं गृहित वाक्यो नृपते पुरोधाम गिधा तेषा वाक्यम समग्रम नृपते यथाव दुआ क्रम राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए और उन सबकी प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनों को ठीक ठीक एक के बाद एक करके क्रमशः कहने लगे विज्ञात में क्षत्यवन ई पांचाल राजो वर दो लक्ष्य सेम ही दृष्टि हर्ष से अंत प्रतिपद्यते वरदान के योग्य वीर पुरुषों वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं इन वीर पुरुष को लक्ष्यभेद करते देखकर उन्हें हर्ष की सीमा नहीं रह गई है आक्षात जाति कुल्व प्रहलाद यध्व हृदय पांचाल राजस्य राज्युग आप लोग अपनी जाति और कुल आदि का यथावत वर्णन करें शत्रुओं के माथे पर पैर रखें और मेरे तथा अनुचरों सहित पांचाल राज के हृदय को आनंद प्रदान करें पांडुर ही राजा पांडुर्जा द्रुपरा प्रिय सखा सखाचात्म सभो बभूव तस्ोद नुसा प्रदायामि कौरभाज महाराज पांडु राजा द्रुपद के आत्मा के समान प्रिय मित्र थे इसलिए उनकी यह अभिलाषा थी कि मैं अपने इस पुत्री का विवाह पांडुकुमार से करूं इसे राजा पांडु को पुत्रवधु के रूप में समर्पित करूं अयम हि कामो द्रुप से राजो तो हृदय स्थित नितमनिंदतांगा यदर्जुनो वै पृथु दीर्घबा धर्मेण विंदेत सुताम सर्वांग सुंदर सूरवीरों राजा ध्रुपद के हृदय में नित्य निरंतर यह कामना रही है कि मोटी एवं विशाल भुजाओं वाले अर्जुन मेरी इस पुत्री का धर्मपूर्वक पाणी ग्रहण करे कृतम हित सितम यशस् पुण्यम च हितम तदे उनका यह कहना है कि यदि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मैं समझूंगा कि यह मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ है यही मेरे लिए यश पुण्य और हित की बात होगी अथोक्तवाक्यम हि पुर स्थित तथिनी समदीक्ष राजीपथी मदम स था सदीयता पाद्यथास्म मुरधा द्रुपदस्थ रास्म प्रयोज्याति का ही पूजा जब पुरोहित जी यह बात कह चुके हैं तब राजा युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखकर पास बैठे हुए धीम से उनको यह आज्ञा दी कि उन्हें पाद्य और अर्घ समर्पित करो ये महाराज द्रुपद के माननीय पुरोहित हैं अतः उनका हमें विशेष आदर सत्कार करना चाहिए हर साख पुरो मृत्युवाच जन्मे जय तब भीमसेन ने पाद्य अर्घ्य निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया उनकी देवी पूजा को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करके पुरोहित जी जब बड़े सुख से आसन पर बैठ गए तब राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण देवता से इस प्रकार कहा पांचाल राजेन सुतान श्रेष्ठा सुधर्म दृष्टेन यथान काम प्रदिष्ट शुक्ला द्रुपेन राज्ञा थातेन वीरे तथा वृत्ता ब्रह्म पांचाल राज द्रुपद ने यह कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है उन्होंने अपने धर्म के अनुसार लक्ष्य वेद की शर्त करके अपनी कन्या देने का निश्चय किया था उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके यह कन्या प्राप्त की है ना ना थे थे न त्र वर्णे विवक्षा न न कुले चापे नकोत्रो कृतेन सज्जन ही कामक विद्यन लक्ष्य विशेषा नैवंगते सोमकिरद्य राजा नोमकतापमर्हते सुखा कर्तुम राजा ने वहाँ वर्णशील कुल और गोत्र के विषय में कोई अभिप्राय नहीं व्यक्त किया था धनुष पर प्रत्यं चा कर लक्ष्य भेद कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की थी इस महात्मा वीर ने उसी घोषणा के अनुसार राजाओं की मंडली में राजकुमारी कृष्णा पर विजय पाई है ऐसी दशा में सोमकवंशी राजा द्रुपद को अब सुख का अभाव करने वाला संताप नहीं करना चाहिए काम से जो सौ दुपदस्थ रा पार्थिवस् संाप्य रूप हि नरेन्द्र कन्या इमा ब्राह्मण साधु बंडी ब्राह्मण राजा द्रुपद की जो पहले की अभिलाषा है वह भी पूरी होगी इस राजकन्या को हम सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानते हैं न तदुर्मंद बले न सक्यम मौर्या समाजो जय तुम तथा ही नहीं न चाकृता जे न जेना लक्ष्यम तथा पाते तुम ही शक्यम कोई बलहीन पुरुष उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था जिसने अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा न पाई हो ऐसे पुरुष के अथवा किसी नीच कुल के मनुष्य के लिए भी उस लक्ष्य को गिराना असंभव था पांचाल तस्मातापम दुहेतुर्मित पांचालाजो हृति कर्तम्य नापि तत्तनमेह कर्तम ही सक्यम भुवि मान भेद अतः राज को अब अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है इस पृथ्वी पर उस वीर के सिवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस लक्ष्य को वे सके एवं ब्रुव्ते युधिष्ठिरे तो पांचाज्य समीपत त्राज काम से नरो द्वितीय निवेदय सन्नी राजा युधिष्ठिर जो कही रहे थे कि पांचाल राज द्रुपद के पास से एक दूसरा मनुष्य यह समाचार देने के लिए पूर्वक आया कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है इसे श्री महाभारती आदि परवणि वैवाहिक पर्वणि पुरोहित युधिष्ठिर संवाद दिन्यधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में पुरोहित युधिष्ठिर विषयक एक सौ बानवे अध्याय पूरा हुआ